श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 138, सौ अप्रैल अठारह नरेंद्र के प्रति उपदेश नरेंद्र आदि भक्तों के संग में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ काशीपुर के बगीचे में हैं शरीर बहुत ही अस्वस्थ है परंतु सदा ही व्याकुल भाव से ईश्वर के निकट भक्तों की कल्याण कामना किया करते हैं आज शनिवार है चैत्र की शुक्ला चतुर्दशी 17 अप्रैल अठारह सौ पूर्णिमा लग गई है कुछ दिनों से नरेंद्र लगातार दक्षिणेश्वर जा रहे हैं वहाँ पंचवटी में ईश्वर चिंतन ध्यान साधना आदि किया करते हैं आज शाम को वे लौटे सांस में श्रीयुग तारक और काली भी हैं रात के आठ बजे का समय होगा चांदनी और दक्षिणी वायु ने उद्यान को और भी मनोहर बना दिया है भक्तों में से कितने ही नीचे के कमरे में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं नरेंद्र मडी से कह रहे हैं ये लोग अब छूट रहे हैं अर्थात ध्यान करते हुए उपाधियों से मुक्त हो रहे हैं कुछ देर बाद मडी ऊपर वाले कमरे में श्री राम कृष्ण के पास जाकर बैठे श्री रामकृष्ण ने उनसे पीक दान और अंगोछा धो लाने के लिए कहा वे पश्चिम वाले तालाब से चंद्रमा के प्रकाश में सब धोकर ले आए दूसरे दिन सवेरे श्री रामकृष्ण ने मडी को बुला भेजा गंगा स्नान करके श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के पश्चात वे छत पर गए हुए थे उनकी स्त्री पुत्र के शोक से पागल हो रही है श्री रामकृष्ण ने उसे बगीचे में आकर प्रसाद पाने के लिए कहा श्री रामकृष्ण इशारे से बतला रहे हैं उसे यहाँ आने के लिए कहना गोद में जो लड़का है उसे भी ले आए और यहाँ आकर भोजन करे मड़ी जी ईश्वर पर उसकी भक्ति हो तो बहुत अच्छा है श्री राम कृष्ण इशारा करके बतला रहे हैं नहीं शोक भक्ति को हटा देता है और इतना बड़ा लड़का था कृष्ण किशोर ने भवनाथ की तरह दो लड़के थे यूनिवर्सिटी की दो दो परीक्षाएं पास की थी जब उनका देहांत हुआ तब कृष्ण किशोर इतना बड़ा ज्ञानी परंतु फिर भी संभल न सका मुझे ईश्वर ही ने नहीं दिया मेरा भाग्य अर्जुन इतना बड़ा ज्ञानी था साथ कृष्ण थे फिर भी अभिमन्यु के शोक से बिल्कुल अधीर हो गया किशोरी भला क्यों नहीं आता एक भक्त वह रोज गंगा नहाने जाया करता है श्री रामकृष्ण यहां क्यों नहीं आता भक्त जी आने के लिए कहूँगा श्री रामकृष्ण लाटू से हरीश क्यों नहीं आता मास्टर के घर की नौ दस साल की दो लड़कियां श्री राम को गाना सुना रही हैं इन लड़कियों ने उस समय भी श्री रामकृष्ण को गाना सुनाया था जब श्री रामकृष्ण मास्टर के श्याम के तेली पारा वाले मकान में पधारे थे श्री रामकृष्ण उनका गाना सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए थे श्री राम के पास गाना हो जाने पर भक्तों ने लड़कियों को नीचे बुलाकर फिर गवाया श्री रामकृष्ण मास्टर से अपनी लड़कियों को अब गाना मत सिखाना आप ही आप ये गावें तो और बात है जिस जिसके पास गाने में लज्जा आती है स्त्रियों के लिए लज्जा बड़ी आवश्यक है श्री रामकृष्ण के सामने पुष्प पात्र में फूल चंदन लाकर रखा गया श्री राम कृष्ण पलंग पर बैठे हुए हैं फूल चंदन से वे अपनी ही पूजा कर रहे हैं सचंदन पुष्प कभी मस्तक पर धारण कर रहे हैं कभी कंठ में कभी हृदय में और कभी नाभि स्थल में मनोमोहन को नगर से आए श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया श्री राम कृष्ण अब भी अपनी पूजा कर रहे हैं अपने गले में उन्होंने फूलों की माला डाल दी कुछ देर बाद मानव प्रसन्न होकर मनोमोहन को निर्माल्य प्रदान किया मणि को भी एक फूल दिया